इक्यावनवे सूत्र तक हो चुका था अब बावनवे सूत्र को देखेंगे बावनवा सूत्र बोलेंगे न कर्मणा अपि अतधर्म न कर्मणा कर्म के द्वारा भी आत्मा का बंधन नहीं हो सकता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 अति प्रसक्तेश कर्म से बंधन नहीं होता तो यहां भी लिखा है न कर्मणा अपि अतत्धर्मत्वात् और सोलवें सूत्र में अति प्रसक्तेश्च लिखा था यहां पर बावनवें सूत्र में अति प्रसक्ति अन्य धर्मत्वे ये लिखा है तो वहां जो सोलवा सूत्र था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 छठे अध्याय का दसवां सूत्र अंत में सूत्र है निर्गुणत्व आत्मनो असंगत्वादि श्रुते है आत्मा का निर्गुणत्व है क्यों असंग की श्रुति होने से अर्थात असंगो ही एयम पुरुष है और निर्गुणत्वादि श्रुते है ये असंगता और निर्गुणता को ये साथ साथ जोड़ करके देख रहे हैं संबंध जोड़ रहे हैं निर्गुणत्व आत्मन आत्मा का निर्गुणत्व है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 तो अब जन्म मरण नहीं होगा ये इन्होंने कारण बताया ठीक है इन्हीं को पूछना है कुछ ओह आचार्य जी आपने कहा कि कर्म कर्मा से बचा हुआ है और उसको विवेक हो गया है और वो मुक्ति का कारण हो गया मुक्ति, मुक्ति में, में जा सकता है जा हो। हो। तो परमाशा जो बचा हुआ है वो मुक्ति में आने के पश्चात उसका फल मिलेगा या समाप्त हो जाएंगे वो परमाशय जी ये फिर एक विस्तार का विषय है और शंका समाधान में भी ये प्रश्न आया हुआ है कल जो शुरू किया था तो उसके अंदर इसको ले लेंगे मैं इसका उत्तर संक्षेप से यहाँ ये बोलता हूँ कि जैसा दर्शनों के अंदर लिखा हुआ प्राप्त हो रहा है भाष्यों में प्राप्त हो रहा है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 आप कह रहे हो कि पाप और पुण्य बराबर होते हैं तो साधारण मनुष्य का जन्म होता है मुक्ती तो मुक्ति में जो भी जाते हैं उनके पाप और पुण्य बराबर होते हैं आने के बाद आने के, के बाद तो मुक्ति में, में तो नए कर्म होंगे नहीं जी। और मुक्ति में कर्माशय का भोग भी नहीं होगा जी। जब मुक्ति से निकल रहा है और पाप और पुण्य बराबर है और साधारण मनुष्य का जन्म मिल रहा है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 नहीं कर्म से समाप्त बना गया जी तो इन्होंने दूसरा दोष दिखाया कि यदि कर्म फल न भोग जाए तो कर्फुल व्यवस्था भंग हो गई ईश्वर की न्याय व्यवस्था भंग हो गई ठीक है उस पर विचार करते हैं थोड़ा वैसे ये सारा शंका समाधान में होना था आज ये प्रश्न आया हुआ है कल शुरू भी कर दिया था ठीक है अभी यही देखते हैं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 इसलिए कर रहे हैं ना अर्थात तो वो जीवन का लक्ष्य किसको मान के चल रहा है भौतिक सुखी तो बने हुए ये यह विद्या है उसमें भले ही पुण्य कर्म कर रहा है लेकिन शरीर आदि को ही चाह रहा है वो मुक्ति का लक्ष्य नहीं बना हुआ है अर्थात जो साधन थे उसको साध्य मान रखा है शरीर आदि तो साधन थे साधन के रूप में उनको चाहेगा तो गलत नहीं है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 अब कर्माशय बनने के बाद में कर्म से जब फल मिलने लगेगा तब वो कर्माशय विपाकार तब होगा जब क्लेश होगा उस समय भी क्लेश होना चाहिए इसके लिए योगदर्शन का अगला सूत्र है सती मूले तद विपाको जात्यायर्भ होगा मूल होने पर मूल क्या है तो पिछले सूत्र में कहा क्लेश मूला। तो स, मूल तो यदि मूल विद्यमान है यानी क्लेश विद्यमान है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 नहीं उत्तरदाई हम हैं ये ठीक है लेकिन परमात्मा दुख देते हैं हाँ इसने ये गलत कर्म किए थे तो इसको मैं दुख दूंगा अब। वो तो न्याय व्यवस्था कह रहे हैं सबक सिखाने के लिए दया है नहीं न्याय व्यवस्था तो है न्याय व्यवस्था कैसे कि उसको दया... दुख देने के लिए ना दयालु है नहीं दयालु है तो दुख देने के लिए है क्या मैं पूछ रहा हूँ परमात्मा पाप कर्मों का फल क्यों देता है दुख देने के लिए हाँ इसको तड़पाना है मुझे नहीं उसको सुख जीवों के कल्याण के लिए कल्याण के तो पाप कर्म का फल जब देते हैं उससे जीवों का क्या कल्याण होगा वो दोबारा पाप नहीं करेगा उसको फल भोगेगा पापों से बचेगा बचेगा उन कर्मों को भोगेगा पापों से पाप कम होंगे उसका सुधार होगा जैसे आप माता पिता हैं आपके बच्चे पोते जो भी हैं पोते पोती हैं उनको आप दंड देते हैं शुद्ध भाव से जब क्रोध में नहीं होते तो किस लिए देते हैं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 जहां जो यहाँ मंच पे बैठे हैं वो सुधरे हुए मुक्त अवस्था तक पहुंच जाए जो जीवन मुक्त अवस्था तक पहुंच जाए ठीक उत्तर दे दिया आपने यानी मनुष्य के सुधार की सबसे चरम अवस्था जीवन मुक्त अवस्था असंप्रजात समाधि हो गई क्लेशों को दग्ध कर दिया आचरण तो सुधर ही चुका है वृत्तियां भी सुधर चुकी हैं और जो संस्कार थे उनको भी उसने दग्धबीज कर दिया अब वो भी सुधर गए अब अब क्या सुधार बाकी है पूरा सुधर गया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 और इसका कुछ भाग हम लोक में भी देखते हैं मान लीजिए किसी को उम्र कैद होती है 18 साल 20 साल की आजीवन कारावास या उम्र कैद जो भी नाम देते हैं उनको और उसका आचरण अच्छा हो और 12 साल बाद में उसको छोड़ दिया जाता है होता है ना ऐसा तो हम कभी ऐसा कहते हैं कि इसको तो दंड मिला ही नहीं ऐसा कहते हैं कभी नहीं ना हम उसको स्वीकार करते हैं और क्या यह अन्याय है कि उसको 12 साल में छोड़ दिया और किसी को तो 18 और 20 साल तक रखा यह अन्याय है क्या नहीं क्यों नहीं अन्याय है तो दंड तो दोनों को 20 साल का दिया था तो 20 साल भुगतना चाहिए था पर देखो कम होते हुए भी आप ये नहीं कह रहे हो कि अन्याय है वो जल्दी उसने ऐसा आचरण किया ये उसकी विशेषता है, कहते है इसको कहते हैं यथा योग्य व्यवहार इसको अन्याय नहीं कहते परमात्मा का अन्याय अंधा नहीं है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 कर्म बंधन का कारण नहीं है कर्म कितने भी बचे हुए हो हमने विवेक को प्राप्त कर लिया है तो मुक्ति हो जाएगी एक छोटी सी शंका इसके साथ होती है। जिस समय सृष्टि उत्पन्न की जाती है परमात्मा करता है तो चार पवित्र आत्माओं को जो वेदों का ज्ञान देता है और अभी आपने बताया कि मुक्त आत्मा जब जन्म लेती है केवल कर्म योनि का ही उनको जन्म मिलता है तो वो जो पवित्र आत्माएं जिनको वेदों का ज्ञान मिला क्या वो मुक्ति से मतलब आने के पश्चात वही होती हैं या अनेक इस तरह की आत्माएं है होती हैं जिन चार पवित्र आत्माओं को वेद का ज्ञान दिया जाता है उसके लिए वही महर्षि ने स्पष्ट लिखा है कि पिछली सृष्टि की जो आत्माएं जो अभी जन्म मरण में चल रही थी वो होती है वो उनमें से जो सृष्टि मुफ्ती से लौटी हुई आत्मा नहीं होती है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 जहाँ न पहुंचे रवि वहाँ पहुंचे कभी कभी मतलब ज्या सूर्य तो रवि तो सब जगह पहुंचता है और लेकिन जहाँ न पहुंचे कवि वहाँ पहुंचे अनुभवी ये भी एक साथ में जोड़ते हैं जहाँ न पहुंचे रवि वहाँ पहुंचे कवि कवि की बुद्धि होती है वो कहीं भी पहुंच जाता है और जहाँ कभी भी नहीं पहुंच सकता वहां कौन पहुंचेगा वहां अनुभवी पहुंच जाएगा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 तो उसके लिए अगला सूत्र बताया जा रहा है अट्ठावनवा सूत्र देखिए बोलिए वांग मात्रम नतु तत्वम तत्व चित्त स्थित बोले ये जो कथन किया जाता है कि आत्मा में अविवेक आ गया आत्मा का अविवेक अब हट गया विवेक आ गया ये जो सारे कथन हैं और शास्त्रों में भी जो मिलते हैं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 क्या वांग मात्रम ये जो कथन है कि आत्मा में अविवेक आ गया अविवेक अटके विवेक आ गया ये वांग मात्र है कथन मात्र है वास्तव में आत्मा में न तो अविवेक आता है ना विवेक आता है तो वांग मातरम कहा न तो तत्व ये तत्व नहीं है वास्तविकता नहीं है ये कथन कि आत्मा अविवेक से ग्रसित हो गया यह कथन मात्र है वास्तविकता नहीं है यह क्यों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 और उसके लिए वैशेषिक दर्शन में सूत्र भी आता है वैशेषिक दर्शन में आता है इंद्रिय दोषात् संस्कार दोषात् अविद्या अविद्या की उत्पत्ति ऐसे होती है तो अल्पज्ञता आत्मा की है क्योंकि वो पूरा जान नहीं सकता वो एक है और इंद्रियां भी उसकी सीमित बताने वाली हैं, उल्टा अर्थ भी बता सकती है जैसे कि मृग तृष्णा में है वो जल्द दिखाई देता है जल्द होता नहीं है तो ऐसा भी होता है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 वो उपाधि मात्र से मात्र कथन है जो पीछे जैसे आकाशवत बताया था गति श्रुते गति की श्रुति हो रही है लेकिन कैसे उपाधि से मात्र से कथन हो रहा है वैसा वास्तव में नहीं है और ऐसा कथन हो जाता है हम किसी का कपड़े गंदे हों बच्चे के तो हम कहने कि तू तो बहुत गंदा है ओके मैं थोड़ा ना गंदा हूं मेरा कपड़ा गंदा है लेकिन ये कथन भी गलत थोड़ा है हम बच्चे को कहेंगे तो बहुत गंदा है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 बता बता के यहाँ अपना घी अच्छा घी घी बहुत अच्छा है तो आचार जी ऐसे नहीं बोलते कभी भी मैं संकेत करूंगा तब बोलिए इस बात को मैं पूरा करू तो घी खाने से आत्मा का बल बढ़ता है कौन कौन सहमत है नहीं तो कथन गलत है मर्षि ने गलत कथन कर दिया या तो ये माने गलत कर दिया क्यूँकी आप तो सहमत नहीं हो क्योंकि घी तो आत्मा घी तो आत्मा में जाएगा नहीं भाई घी जाए पचकर के और आत्मा में जाकर के जुड़े अब यहां तो कह रहे हैं असंगोही ही पुरुष वो घी आत्मा में तो जाके लगेगा नहीं ताकत तो देगा नहीं तो घी तो शरीर में ताकत देगा ये ठीक है लेकिन शरीर आत्मा का साधन है तो शरीर के बलवान होने से आत्मा पे प्रभाव पड़ता है उसको अनुकूलता होती है इसलिए अगर कोई ये कथन कर दे की घी से आत्मा का बल बढ़ता है तो भाषा को समझना पड़ेगा